आज पहली जनवरी सन साल का पहला दिन आज बड़ी खुशी है कि गुजराती रंगमंच के सुप्रसिद्ध निर्देशक कलाकार और अब विशेष रूप से काम करने वाले श्री कैलाश पंड्या हमारे साथ हैं और अब ये आज की थोड़ी सी बातचीत उनके साथ होने वाले विचार विमर्श को हम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैलाश सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे रंगमंच की ओर उन्मुख हुए थोड़ा सा आप अपना परिचय और अपने बारे में बताएं। ऐसे तो मेरा खानदान तो ब्राह्मण कुल में, में जन्मा हुआ हूँ हमारे खानदान में कोई ऐसे शौकीन नहीं थे लेकिन जब बम्बई में मैं पढ़ता था तो वहां पहले मुझे नृत्य का शौक था और विजय शंकर के असर के नीचे आके बहुत से मेरे मित्र नृत्य करते थे तो उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत नृत्य सीखा और जब फोर्टी थ्री में ट्य संग शुरू हुआ तो ठाकर के के परिचय में आया उसने जो पहला पहला नाटक नाटक बनाया बनाया पहले तो लेकिन तो साथ का मेरा जशवंतर वो एक साहित्य नाटक था सीसी मेहता ने लिखा हुआ था आगे गाड़ी तो ये बात होगी सन उन्नीस सौ बयालीस के बाद वो नाटक में एक प्लेटफॉर्म का सीन आता था उसमें सब गुजरात के अच्छे अच्छे साहित्यकार जो प्लेटफॉर्म के सीन में इम्प्रोवाइजेशन करके पार्ट लेते थे अच्छा तो वो बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी एक तो साहित्यकारों को दर्शन करने का मौका मिलता था और वो कैसे ये प्लेटफॉर्म का सीन बनाते हैं वो भी देखने की एक सुविधा था तो मैं कृष्ण ठाकर का असिस्टेंट बन गया इब्टा और फिर छोटा मोटा काम करते रहे उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी बस कॉलेज में था एच्चिन, एच्चिन, एच्चिन, एच्चिन। एच्चिन। फिर मेरा पहला रोल जो जशविन ठाकर बहुत छोटा ग्रुप था उसका तो वो उन्नीस साल की उम्र में मैंने पहला रोल जो किया था थिएटर में वो सेवेंटी इयर्स ओल्ड दादा अच्छा मेरी तीन जनरेशन एक अब्बास के अब्बास का प्ले था उसमें दादा का मैंने अनुवाद करके किया था गुजरात उसके बाद इप्टा में तो बहुत से हम लोगों ने नाटक किया लेकिन जशवंत भाई ने सोचा कि अगर गुजराती नाटक करना है तो गुजरात में रहना चाहिए तो पहले अहमदाबाद गए उसके पीछे पीछे मैं अहमदाबाद गया और वहाँ लोकनाट्य संघ की स्थापना और वहाँ इवटा की एक्टिविटीज शुरू वहाँ भी उस से लेके तक जिनाबेन भी वहाँ थी गुजरात में अहमदाबाद और हम लोगों ने बहुत से गुजराती नाटक जो गुजरात की राइटर्स के थे वो भी तो उस समय आप लोगों को महिलाओं के मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती थी आप लोग नाटक जो समय तरह तकलीफ थी लेकिन ये जिनाबेन और उनकी वजह से दूसरी बहनें आती एक बहन होती है तो दूसरी बहन आती है तो बिना तो हमारे तो साथ थी तो उसकी छोटी बहन कभी आती है तो उसके रिलेटिव्स में से या उसके साथ जो तो पढ़ती लड़ती हो या तो वो आती है छोटे मोटे रोल्स में और उस वक्त गुजरात में भी अहमदाबाद में भी थोड़ी थिएटर एक्टिविटी जयंती दलाल वगैरह लोगों ने शुरू की थी तो नृत्य नाटक में तो बहुत सी लड़कियाँ आती लेकिन नाटक में बहुत कम आती थी लेकिन दो तीन बहनें तो जरूर भाग लेती थी उसके बाद जो आ, मेरा एक इम्पैक्ट जो बड़ा थिएटर जो मुझे यादगार प्रसंग जो है वो गुजरात विद्यासभा ने अपने शताब्दी के अवसर पर रमण भाई नीलकंठ करके एक प्रसिद्ध लेखक हुए उसका रायनो पर्वत करके नाटक करने का नक्की किया जयशंकर सुंदरी को बुलाया तो हम लोग तो जो नाटक करते थे जशन भाई सिखाते थे बिना दिन सिखाते थे हम लोग साथ में मिलकर करते थे कुछ किसने बताया कुछ इसने किया वही हिसाब से ऐसे रेगुलर डायरेक्टर या रिगर, रेगुलर प्रोड्यूसर ऐसा कुछ बहुत कम था मूवमेंट के लीडर थे लेकिन नाटक के ये नहीं थे क्योंकि का उस वक्त मूवमेंट के हिसाब से काम चलता था थिएटर तो मूवमेंट के साथ लेकिन जयशंकर भाई जो ने जो राइनो पर्वत का डायरेक्शन किया तो मैं उसका असिस्टेंट डायरेक्टर था एक छोटे मोटे रोल्स करता था अंडर स्टडी के और छोटे मोटे रोल्स करूँ लेकिन जयशंकर भाई के पास बैठ के वो कैसे सब नाटक को कैसे कैसे खिलाते जब मैं उसके एक प्रसंग को कैसे कैसे बहलाते हैं एक कैरेक्टर को कैसे कैसे डेवलप करते हैं तो ये संस्कार पहले मुझे उसके पास से जयशंकर भाई तो बहुत बड़े कलाकार आपके गुजराती रंगमंच के कलाकार हो तो हो गए उसका नाम तो मैंने पहले भी सुना था उसके फोटोग्राफ सुने थे उसके गाने के रिकॉर्ड्स भी सुने थे लेकिन प्रत्यक्ष उसके पास रहने की पहली प्रसंग इसमें हुआ तो वो दिग्दर्शक और दिग्दर्शक के हिसाब से नाटक का तत्व जानने वाले बहुत विद्वान थे अच्छा। एक्टर के सिवा वो प्रतीदि तब फिर जयशंकर वो ये रायनो पर्वत के बाद विद्यासभा ने नक्की किया कि हम हमें गुजरात में एक अपना गुजराती थिएटर ग्रुप होना चाहिए जिसमें जो अलग अलग संस्था के आर्टिस्ट से वो इकट्ठे और सब साथ में मिलकर काम कर तो जयशंकर भाई को केंद्र में रख के नटमंडल की अच्छा। जो थोड़े बहुत पैसे वो जमाने में चाहिए था ये बात कब हो की होगी सन गई ये हुआ पचास पचास, पचास, पचास।, अच्छा। पचास। तो नटमंडल की शुरुआत हुई तो मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान भर में पहला ग्रुप था जो गुजरात थिएटर में फुल टाइम थिएटर वर्कर्स का ग्रुप अच्छा। सब लोगों को वो जमाने में उसकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे अच्छा और 25 से 30 कलाकार इस संस्था में काम करते थे अच्छा तो आप इस नटमंडल दल को आप प्रोफेशनल बोलेंगे या एमेचर आपके हिसाब से तो ये तो डेफिनेशन का झगड़ा है मेरे हिसाब से लेकिन झगड़े के बाद भूल भी नहीं। नहीं। आपको क्या लगता है हमारे से पैसा लेना देना एक अलग है और प्रोफेशनल तो वहाँ मिलता था मेरी शादी हो गई थी लेकिन मेरी वाइफ को मैं मेरे साथ नहीं रख सकता था तो सेवेंटी फाइव रुपीज़ मेरी वाइफ के पास मेरी माँ और जो रहते थे गाँव में उसको मैं भेज देता उसकी ज़रूरत सौ की थी तो उसको सेवेंटी फाइव में चलाना ये क्या करो कहो यार ये लेकिन मैं डिमांड नहीं करता कि मुझे दो सौ चाहिए ये ये वहाँ कमर्शल फेटर आया वहाँ प्रोफेशनल लेकिन प्रोफेशनल की मेरी व्याख्या तो कि प्रोफेशियल जो प्रोफेशनल जो ग्रुप में प्रोफेशनल थी धंधा के हिसाब से तो मैं बोलूंगा अगर तो वो हिसाब तो से तो ये, ये तो अब डेफिनेशन तय करना बहुत जरूरी हो गया और हम लोग भी करने लगे हैं की अमेचर और प्रोफेशनल और कॉमर्शियल ये तीनों अलग अलग अगर तो ये हो तो नटमंडल पहला प्रोफेशनल थिएटर जिसमें कुछ गुजराती रंगों कुछ करने के लिए सब कलाकार भाई बन कर तो वहाँ हम लोगों ने शुरुआत की बंगाली के ट्रांसलेशन से इंग्लिश के ट्रांसलेशन से विराज वो किया लोक शत्रुवानी में अपने पिकल किया था लेकिन गुजरात का एक ड्रामा बना था बनाना था तो हमारे जो साक्षर थे हमारे साथ मुरब्बी रसिक भाई परिक्षा अच्छा। उसका एक छोटा सा प्ले था मैना गुरचैन अगर पढ़े तो पाँच मिनट में वो हम वो प्ले पढ़ सकते हैं इतना छोटा था लेकिन उसमें पोटेंशियलिटी ड्रामा की बहुत थी तो हम लोगों ने साथ मिलते राइटर्स के साथ और एक्टर डायरेक्टर्स का जो कम्बिनेशन होके जो ड्रामा बनता है वो एक्सपेरिमेंट पहले मतलब हम लोगों को वहाँ से नहीं अच्छा ये बात बावन तिरपन की होगी फिफ्टी वन की है अच्छा तेपन ये तीन साल तक मीना गुर्जरी बहुत अच्छी तरह से तीन साल तक पैसा कमाया अच्छा। जिससे हम अट्ठावन तक ये संस्था को चला अच्छा। चला सके अच्छा। एक ही अच्छा। ड्रामा ऐसा था जिसने पैसे अच्छा उसका निर्देशन किसने किया था निर्देशन जयशंकर भाई ने किया था साथ में बिना में था असिस्टेंट ही रहा हूँ तो, लेकिन ऐसे साथ में करते जो फ सॉन्ग्स और फोक डांसेस थे उसमें जयशंकर भाई को ऐसा कुछ ये नहीं था तो बिनामैन और मैं मिलके के फोक सॉन्ग्स ले आते थे उस पर फोक डांसेस ये करते थे ये करते थे दर्शक भाई लिखते जाते थे एक एक सिन आगे आगे अब ये सिंह करें ये सिंह करें लेकिन फोक ड्रामा के हिसाब से वो पहला अच्छा फोक ड्रामा बना उसके बाद भी आ, अच्छा उसको आप मूलतः ड्रामा कहेंगे नृत्य नाट्य कहेंगे ये आजकल जरा सा आ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है और ना? ये, ये बंद जाता है फिर उसमें डिपार्टमेंट्स या उस लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि तो मैना गुर्जरी की ही स्टाइल में ये आपने जब बताया था शैतल ने कांठे बना हाँ। शैतल ने कांठे जो सिसी मेहता ने लिखा लिखा स्क्रिप्ट उसमें एक गाना नहीं अच्छा अरे और बाद में तो जो प्रोड्यूसर उसमें तो नाच और ना था, था। हाँ। तो तो इसे कह नहीं सकते कर। अच्छा, ऐसा जो डायरेक्टर लोग जो एक्ट करते चल रहे हैं इस पर मैंने खैर ये तो लोक कथा थे इसलिए इसमें तो बहुत छूट लेने की गुंजाइश थी मगर आधुनिक काल में भी डायरेक्टर लोग बहुत से परिवर्तन कर देते हैं और उसको लेकर के काफी उलझन खड़ी होती है हम लोगों के सामने तो आई है और रूपांतरकार और अनुवादक के तरह विशेषकर का रूपांतरकार के तरह मैंने बहुत तकलीफ पाई है और मेरे समझ में नहीं आया है कि क्या किया जाए निर्देशक परिवर्तन थोड़ी बहुत छूट तो उसको लेनी चाहिए, चाहिए। लेगा ये बिना चीज उभरती नहीं है नाट्यकार को सब कुछ नहीं समझ में इतनी छूट ले लेता है कि कई बार ये लगता है कि की अब हमारी चीज ही नहीं रह गई चाहे भाषा के दृष्टि से फॉर्म के दृष्टि से रूपांतर में इस अंडरलाइन जिस चीज को नहीं होना चाहिए उस चीज को कर लेता है तो, ऐसी तो आप सामने भी आती बहुत ये, है। ये जो समाधान आप लोगों को समझ में आया क्या है इसका ये ये जो तबका जो आप जैसे जब मैंने दर्पण ज्वाइन किया हम जब दर्पण में आए तो नाटक की कोई तो ये नहीं थे हमारे पास प्लेज नहीं थे तो यंग राइटर्स को लेके हम लोगों ने जो ड्रामा बनाए उसमें ये प्रॉब्लम आने लग गई लेकिन फिर भी नाटककार हमारे साथ ही था आइदर ही वॉज असिस्टेंट असिस्टेंट इन डिरेक्शन और ही वॉज़ एक्टिंग इन द द्ले तो उसको पता लगता कि अजय इंटरप्रिटेशन जो डायरेक्टर ने किया वो बराबर है चर्चा होती है ज़्यादातर क्या होता है वैन इज विथ हस तो चर्चा करके हम समाधान करके आगे बढ़ते अच्छा ऐसा भी तब का था जब मदुराए यहाँ से आए कलकत्ता से अहमदाबाद तो एक शॉर्ट पेज प्ले लेके आए एकांक वो कॉमेडी था बोले कि मुझे फुल लेंथ प्ले इसमें से कॉमेडी प्ले, प्ले लिखना हमने बुला लिखो हम खेलेंगे वो सेकंड एक्ट के आए पड़ा जमता नहीं दूसरी बार लिख के आए पड़ा जमता नहीं उसको भी जम जमता नहीं बैठा हम दलील करते हैं कि देखिए इसमें इसमें ये ड्रॉवर कबूल करते हैं फिर क्या करें फिर हमने चर्चा की कभी आपका जो स्वभाव है या लेखन लेखन शैली है वो कॉमेडी के अनुरूप कम है लेकिन ड्रामा जो थिएटर जो है वो आप अच्छी तरह से लग, लिख सकते हैं तो वो जो पहले फर्स्ट एक्ट लिखा उसका क्या करे हमने तैयार भी कर दिया रियर्स भी कर दिया तो वो ड्रामा में ड्रामा हुआ और फर्स्ट एक्ट, एक्ट के बाद सेकंड एक्ट वो स्टोरी बनाई उसके बाद उसने कामिनी की जो एक्ट्रेस थी जो जिसने हीरोइन थी वो ड्रामा में जो एक्ट्रेस की लाइफ की स्टोरी का ड्रामा बनाया किसी एक तो नाम अच्छा अच्छा तो ये हिसाब से भी जो तो राइटर्स ऐसे कोपरेटिव सी मेहता उसने जो पहले जो ड्रामा लिखे उसमें उसकी प्रस्तावना में लिखते थे कि इसमें से एक शब्द इधर उधर करने की मना है लिखा हुआ है प्रिंटेड है पुस्तक है लेकिन जसवंत ने बहुत फ्रीडम लिया है उसको दिखाया है और उसको, उसको संतुष्ट भी हुआ है कि ऐसे ही करो असल में शायद इसमें जरूरी यह है कि निर्देशक दो चीजें हमको लगती है एक तो निर्देशक को पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि लेखक क्या कहना चाहता है और उससे यदि वो वो बहुत दूर तक असहमत हो तो उसको वो नाटक उठाना नहीं चाहिए।, नहीं चाहिए क्योंकि उतना आखिर मान लीजिए कहीं एक नाटककार ने यदि नायक के अंत में मृत्यु करवा दी है और निर्देशक यह अनुभव करता है कि नहीं नायक तो मरना नहीं चाहिए जिंदा रहना चाहिए तो ये तो बिल्कुल मन सारा नाटक का अर्थ ही बदल जाता है अच्छा और बड़ा मजा है कि शायद आपको मालूम होगा स्वयं शरद बाबू ने किया और उसमें शिशिर बाबू ने काम किया और शिशिर बाबू ने यह कहा कि ये इसका सुखांत जो अः रूप है ये नहीं चलता इसमें जीवानंद को मर जाना चाहिए मृत्यु होनी चाहिए और निश्चित रूप से एक कलाकार की तरफ उनके सामने अच्छा अभिनय और उन्होंने, उन्होंने रूपांतर किया और वो मर जाता है मैंने जब उसका रूपांतर किया तो मैंने मूल उपन्यास के अनुसार ही उसका रखा और वो पत्नी को लेकर के चला जाता है छोड़शी को लेकर के तो क्योंकि हमको ये लगा कि ये की यदि जीवानंद की मृत्यु हो जाती है तो सोरशी का सारा संघर्ष बेमानी हो जाता है सारे जीवन संघर्ष किया और करने के बाद आदमी मर तो तो जीवान के साथ देखा था उपन्यास में क्या है ये तो पता है। उनको पता नहीं था तो हमको सबको तो सफाई देनी पड़ती थी कि भाई मैंने ग्रंथो तो बदल नहीं किया है शिशिर बाबू ने किया था मैंने तो मूल उपन्यास में जो है उसी के अनुसार इसका अंत रखा है ऐसा ही किस्सा हमारे अनुभव में भी एक है पन्नालाल पटेल बहुत अच्छा नाम है गुजराती हाँ। हाँ। और जिनका ग्रामीण शैली के हाँ। बहुत अच्छे तो उनके पास मुझे नाटक लिखाना है तो लिखा उसने चांदो से श्याम तो अरविंद के भक्त अच्छा। तो वो तो कल्याण कल्याण होना चाहिए सीधी साधी लव स्टोरी प्रेम की स्टोरी है तो फिर में कल्याण होना चाहिए वो दोनों मिलने चाहिए तो आनंद सुखांत होना चाहिए दुखांत के लिए वो कबूल होते ही नहीं तो हम लोगों ने क्या किया कि वही जामा के दो एंड लिखवाए अच्छा जो हमने जो प्ले किया स्टेज किया वो दुखांत किया और जो प्रसिद्ध हुआ और दुखांत और सुखांत जिसको जो पसंद पड़े अच्छा, वो अच्छा। अच्छा। तो तो तो तो तो पन्नालाल को भी भी अच्छा लगा ना ना। ये ये हो हो सकता है तो दूसरा ग्रुप ने के के साथ साथ पेश किया तो अच्छा, ये अच्छा। तो राइटर्स अंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो और उसके बाद फिर आपकी गतिविधियों का दर्पण के में आप कब आए और दर्पण दर्पण अकादमी जो है वो किस तरह से क्या क्या काम कर रही है थोड़ा ये हम जानना चाहेंगे नटमंडल ये फिफ्टी वन फिफ्टी फिफ्टी से शुरू हुआ 57 तक अच्छी तरह से चल उसके बाद जयशंकर भाई से बराबर जयशंकर भाई बराबर थे लेकिन दिनावन में शादी की और बम्बई अच्छा। तो उसके बाद जोर ज़रा कम हो गया और तो मैं ही रह गया ऐसा हो गया और फिर प्लेस इतने अच्छे मिले नहीं तो एक दो साल तक चला है फिफ्टी सिक्स उसके बाद आर्थिक तो मुश्किल आई और सब लोगों ने करे क्या भी लोग उन्हें नक्की कर तो 58 का साल में मैंने एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया दिल्ली से एक साल तक मैं, मैं वहाँ उसी साल आप मैंने पहले साल आपने जॉइन किया होगा में ही तो आ, ये नटमंडल में क्या हुआ जब मैना हम बना रहे थे तब जयशंकर भाई की वजह से ये भवाई की देखने को हमें मिला और भवाई कलाकारों को मिलने का मौका मिला और भवाई के संस्कार लेके भी मैना में दो तीन प्रयोग हम लोगों ने किए तो मेरा आकर्षण भवाई के ऊपर तब से शुरू तो एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट में दो विभाग थे एक रूरल थिएटर एंड चिल्ड्रन थिएटर तो मैंने रूरल थिएटर में प्रोजेक्ट्स किए दो तीन प्रोजेक्ट्स किए टॉप का एक ड्रामा था उसको भवाई के रूप में मैंने बनाया और वहाँ स्टूडेंट्स के साथ में याद किया था लेकिन वो ट्रेनिंग के बाद जब गुजरात में आया तो मृणालेनीबेन साराभाई और विक्रम भाई सारा भाई पूछ सकते हैं और विक्रम भाई को तो ये कला फिर बहुत तो बहुत हैं तो दूसरे बोला कि कैलाश अगर दर्पण में कुछ नृत्य शाखा हो तो अच्छी बात है दर्पण संस्था पहले से थी दर्पण फोर्टी एट से अच्छा। है। लेकिन अच्छा। नृत्य मृणालिंद खुद अच्छी नृत्यकार है तो नृत्य के कार्यक्रम करते थे उसका नृत्य का पूरा ग्रुप जो प्रोफेशनल था और वो लोग टूर करते थे फॉरन में जाते थे वगैरह लेकिन नाट्य प्रवृत्ति नाट्य शाखा विक्रम भाई के हिसाब से और मुझे कहा कि तुम एक बना ड्रामा तो मैंने 58 में नाट्य अच्छा uh, 59 अच्छा, तो आप मैंने करीब करीब पिछले 20-22 साल से दर्पण हैं अच्छा तो ऐसे तो वो समय में मेरा स्वभाव नहीं था कि तीन साल एक जगह में रहूँ लेकिन दोनों विक्रम भाई और मृणाल दोनों इतने अंडरस्टैंडिंग वाले थे और जानते थे कि गुजरात में अगर थिएटर कुछ करना है तो अच्छा ग्रुप होना चाहिए अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए तो हमारे जो कुछ थोड़े बहुत ग्रीम्स होते हैं या भी कुछ होते हैं तो चला देते लेकिन बहुत फ्रीडम दिया उन्होंने ड्रामा सिलेक्शन से लेके सिलेक्शन uh, वैसे अच्छा ये सब जो आपके दर्पण में में नाट्य विभाग काम कर रहे थे जीविका का आधार उनके वही था इसमें पहले जो टीम बना आठ आदमी को बना इसमें पांच आदमी तो जो में थे वही आ गए अच्छा। दिन में से जो एक दाननी बेन मेहता जो अभी तक उस वक्त से हमारे साथ है अच्छा तो वो फुल टाइम जिसको अच्छा। आप प्रोफेशनल कह हैं। दूसरे दो आते हैं जाते हैं जो वर्किंग थे और अच्छा। ऐसे करके अच्छा। पार्ट टाइम के हैं। अच्छा। तो नटमंडल वाले लोग जो थे वो दूसरी जगह दिन में कहीं और काम करते थे या नहीं टाइम ये पाँच जो आए तो सात आठ का एक अलग न्यूक्लियस ग्रुप बनाया और ये पन्ना पटेल का जो ड्रामा चांदों से शाम लो तो पहला ड्रामा मुझे जरा थोड़ा दिमाग भी था वो जशवंत ठाकर की प्रेरणा थी कि गुजरात में गुजराती ड्रामा अगर गुजरात की खुद की हो तो अच्छा तो मैंने पन्ना पटेल के पास तीन महीने उसके साथ रह दीजिए ड्रामा लिखवाया और वही हमारा दर्पण का पहला ड्रामा उसके बाद तो सफल रहा खूब चला आ, नहीं आ, उस वक्त क्या था बहुत बड़ा बड़ी कास्ट का वो था अच्छा तो जैसे ये अभी अभी भी जो करते हैं चरणदास चोर में वो पंखिया वगैरह लोग गांव से आते हैं और गांव से चले जाते हैं थोड़ा ग्रुप रहता है साथ में थोड़ा ग्रुप बाहर से आते करते तो तो चांदेश्वर शामड़ा में भी क्या था कि वो पन्नालाल पटेल के गांव के लोगों को हम लोग नाटक में लेते आच्छा। थे आच्छा तो वो पंद्रह बीस आदमी आते वो गाँव का मशन बनाने के लिए उसके गाने उसके नृत्य वगैरह थे तो उनको हर शो लाना और ले जाना भेजना वो खर्चे की बात थी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी इसलिए हम लोगों ने दस बारह शो किए वैसे तो इसका खर्च सब विक्रम भाई देते रहे टिकट लगा करके शो करते रहे उसके बाद एक यादगार दर्पण में जो मेरा एक्सपीरियंस अनुभव है वो कि थिएटर का तो झगड़ा होता ही है हर जगह तो नहीं।, तो नहीं वो थिएटर बिल्डिंग का मैंने कि खेल, कहाँ खेला जाए ड्रामा अच्छा एक एक ड्रामा हमारा सक्सेसफुल हुआ वो ट्रैप का गुजराती एडेप्टन किया था हमने उस जमाने में मिस्ट्री प्ले होता ही नहीं था गुजराती में अभी भी कम ही होते हैं तो इंग्लिश में से ला के वो लोग करते हैं लेकिन ये तो क्लासिक टाइप का प्ले था बहुत अच्छा बना था तो 25-30 शोज तो हमने वहाँ के जो थिएटर है उसमें थे लेकिन वो थिएटर मिलता नहीं तो विक्रम भाई ने उनका जो सारा भाई का ओल्ड बंगलोर जो सिटी के सेंटर में था और जहाँ वो लोग रहते नहीं थे वो खाली था उसका एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल था वो हमें दर्पण को दे दिया और वो डाइनिंग हॉल में 125 सीट का थिएटर हम लोगों ने जिससे रोज़ शोस चले इनकम कम, -कम पाँच रुपया तीन रुपया इसे दो ही टिकट रखते थे लेकिन पूरा एक साल वो थिएटर हमारा रहा और उसमें हम लोगों ने को आकर्षण करके रेगुलर रिपोर्ट रेक तीन नाटक करते थे एक करते वो मास्टर करते थे थे मास्टर दूसरा एक एक करके मैंने प्लेलिस्ट लिखा था कॉमेडी का जिसमें ये प्राणसुख नायक करके बहुत अच्छे कॉमेडियन उसको सेंटर में रख के लिखा था मैंने वो बहुत चला प्राणसुख भाई का देखा था पिछली बार अहमदाबाद जब हम गए थे उस दिन शायद उत्सव था उनका अभिनंदन किया जा रहा था और उसमें उन्होंने Uh, हमको तो नाटक की तो याद नहीं है वो तो तो करके बहुत बहुत कर दिखाया था खिचड़ी खा रहे थे अच्छा। खिचड़ी में घी मिलाया और फिर कैसे खाया और कैसे पेट भरने लगा जब तब कैसे कैसे खाने की गतिधि भी होती गयी और क्या बहुत ही सुंदर क्या तीन चार रोल उन्होंने अलग अलग ढंग के एक का किया एक युवक किया एक अंग्रेज कैरेक्टर माने जरा सा टाइप का किया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छे कलाकार हैं वो भी जयशंकर भाई के साथ बहुत उसने ड्रामा किया तो ये हमारा जो दर्पण थिएटर हमने बनाया वो एक एक सुखद अनुभव हमारे लिए है कि अपना ही बिल्डिंग हो अपना ही ग्रुप हो और अपना ही प्रेक्षक चाहक वर्ग उसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो हम लोग गुजरात में बहुत घूमे हैं सब ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर तालुका लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने अच्छे अच्छे प्लेस दिखाए हैं लेकिन इसके बाद जो यादगार दूसरा एक, एक एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया वो गुजराती नाटक शोध तो जो नाट्य लेखक जो जो लेखक थे गुजरात में कोई ऐसा लेखक नहीं है जिसके पास कैलाश पंड्या गए नहीं और ड्रामा मांगा लेकिन वो मांगा फिर भी मिला नहीं तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं मिलेगा तो जो यंग प्ले राइट्स हैं उसके साथ मिलके कुछ काम करें तो वो कैसे ड्रामा होता है उसका उसे अनुभव मिले और एक ड्रामा तो सेवेंटी सेवेंटी से ये प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया कि एक साल में एक लेखक के साथ बैठ कर नाटक ना लिखवाया जाए और वो नाटक खेला जाए और फिर अगर प्रसिद्ध हो तो उसको तो प्रसिद्ध किया तो ये हिसाब से मदुराई से लेकर लास्ट जो तो हमने चश्मा किया बाबाई के ऊपर से थोड़ा उसमें उसके लेखक है माधव रामानुज वो कवि भी है नौ लेखकों के साथ हम अच्छा, इसको अच्छा, या तो नाट्यकार अपना दल बना लेते हैं और बना कर के अपना नाटक लिखते हैं आमतौर पर जो है अपना नाटक खेलते हैं आमतौर पर यही होता है मगर एक हर साल एक नाट्यकार को ले करके और उसको साथ में काम करके और जैसा कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले की बातचीत के दौरान की आपका सुखद अनुभव रहा हुआ है इस तरह से नाट्यकारों के साथ आ, तरह अच्छी तरह से <laughs> लेकिन जो जब जो नाटक बनाते थे खेलते थे उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन हमारा था कि ये जो नाट्य लेखक है एक और अपने आप नाटक हाँ, लिखे हाँ, हाँ. और गुजरात के दूसरे जो तर्पण जैसे इंस्टीट्यूशन हो जिसके नाटक चाहिए को दे ये ये आशा पूरी नहीं नहीं ये ये क्यों नहीं क्यों नहीं हुई हुई हुई हुई क्यों क्यों क्या नहीं हुआ कि एक अनुभव में नाटक लेखक को श्रद्धा नहीं बनती है कि मैं नाटक लिख सकूं क्योंकि वो हम लोगों पर भी आधारित थे जैसे ये भी था कि उस नाटक का बहुत कुछ आप लोगों के कारण था और उसके अभाव में उस नाट्यकार को ये लगता था कि हम कुछ कर नहीं था तो वो आधारित थे ना तो कॉन्फिडेंस ने पूरा नहीं होता है जैसे मैंने मधुराई के बारे में आपको बताया तो आश्चर्य कॉमेडी लिखने का प्रयत्न किया लेकिन खुद नहीं लिख सकें तो हमारे साथ मिलकर जब हम वो लिखते थे हम रिहर्सल करके सिखाते थे गलतियाँ बताते थे तो री रिटर्न होता तो उसमें उस सफलता के बाद भी जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस उन लोगों में नहीं आया और दूसरा अगर दूसरे टीम के साथ ऐसे काम करने में जो आनंद आता है या जो धीरज होनी चाहिए कैलाश पंड्या से वो भी दूसरे आदमी नहीं मिले हो तो एक एक लेखक ने एक नाटक करके फिर आगे जो लिखना चाहिए था बहुत कम लोगों ने लिखा फुल एकांकी बहुत लिखित है जो हम लोगों ने जो लेखन साथ काम किया उसमें लाभशंकर ठाकर, चिनू मोदी आदिल मंसूरी बपू त्रिपाठी जय माधव रामन श्रीकांत शाह करके बहुत से लेखक हैं तो उन लोगों ने एकांक ही अच्छी तरह से लिखा अपने आप लेकिन सच्ची बात तो ये भी है कि त्रियंकी लिखना भी बहुत मुश्किल है बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल है और असल में आ, उसके लिए इतना बड़ा विस्तार चाहिए कल्पना का भावों का घटनाओं का क्योंकि देखिए घटना के बिना खाली भाव पर आप पंद्रह मिनट बीस मिनट एक घंटे तक बस, लोगों को आप टिका करके रख सकते हैं उससे ज्यादा आप कैसे बांध करके रखेंगे उसके लिए घटनाएं तो चाहिए और वो संयोजन आम तौर पर आज का नाटककार जो है वो नहीं, नहीं कर पा सकते और का कारण ये की नाटक एक्सपेरिमेंटल तो होकर के रह जाते हैं मगर उससे ज्यादा वो बहुत बांध नहीं पाते अभी आपने ये कहा कि आप लोग अपने बहुत से अच्छे-अच्छे नाटकों को लेकर के गांवों में में गए गए तो वहां क्या आपका अनुभव था ये जो शहर में जो नाटक खेले जाते हैं आमतौर पर देखिए शहरी मानसिकता और गांव वालों की मानसिकता में फर्क तो है बेसिक समानता होते हुए भी काफी अंतर है तो ये जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड नाटक कहिए चाहे इंटेलेक्चुअल कहिए चाहे बातें और जीवन का एक जो तरीका हम भिन्न रूप में रखते हैं उनको जब आप गांव में लेकर के गए तो आपका क्या नहीं, ऐसे क्या? ऐसे नाटक को तो हम गांव में नहीं लेकर अच्छा जो हम गांव में जो हमने हम लोगों ने जो नाटक किया है वो ये लाल लीले टाइप थे प्राणसुख भाई नायक जो कॉमेडियन थे अच्छा तो उनके हिसाब से जो आश्चर्यसिक नाटक पैदा होता है वो लेके हम गाँव में अच्छा। लेकिन कोई एक नाम बोलो तो या मदुराई का नाटक हो श्रीकांत का नाटक हो वो जिला कक्षा तक जिस हाँ। सेमी सिटी अच्छा। वहाँ तक जाता है कॉलेज हो थोड़ा लिटरेट वर्क हो तो वहाँ एक दो शो हम कर सके लेकिन गाँव में तो ये शो हो भी नहीं सकते समझ नहीं सकते, अच्छा। सकते। गाँव में तो थोड़ा मैंने मनोरंजन वाला अंश होना ही चाहिए और बात उनके समझ में आने चाहिए अच्छा आपको क्या ये नहीं लगता कि बहुत बार हम लोग माने गांव वालों की क्षमता को बहुत बार अंडरमाइंड करते हैं बहुत बहुत कुछ बार वो लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनके समझ में नहीं, नहीं आता बस ऐसा भी कॉमन सेंस या जिसको समझिए रसोवृत्ति उसकी भी जितनी है जितनी शहर के लोग जो शहर वाले हंस सकते तो गाँव वाले भी हंस हैं रो ये रो सकते तो वो भी रो सकते लेकिन जो कम्युनिकेशन का साधन मॉडर्न प्ले में है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि तो वो थिएट्रिकल स्टाइलाइजेशन uh, uh, या एक्सपेरिमेंटल uh, वैल्यू जो मॉडर्न uh, प्ले में ये हमारे राइटर ने किया तो वो कॉम्युनिकेशन का साधन उनके लिए जैसे गाँव में को हम पेंट पहना तो अनकंफर्टेबल तो तो अनकम्फर्टेबल अं लगता है उनको वैसा ही ये ड्रामा उसको वहां तक पहुंचने में थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं मगर मान लीजिए कोई यदि नाटक जिसको वैसे तो सोशल सभी हो जाए नहीं शरद बाबू शरद बाबू की स्टोरी शरद बाबू दो ड्रामा के निष्कृत किया है तो ये ड्रामा हम गाँव में दिखा तो उनको पसंद अच्छा जो समझ लेते हैं कि बाई है, भी भी है, भाई है उसके बीबी है छोटा भाई उसके उसकी बीबी है ये झगड़ा है ये बच्चों के लिए ये स्टोरी है और जो बंगाली है या गुजरात है उसमें तो करता है तो उसको मजा आता है उसमें लेकिन ये तिरार का हो या लाभ का ड्रामा का हो कोई गुलाब हाँ। तो वो उसमें नहीं उसमें वो तो देखिये वो तो शहर वालों को भी सबको हाँ। नहीं समझ में आएगा और सब उसका रसा नहीं कर सकते गाँव वालों की तो बातें छोड़ दिया जाए अच्छा एक और बात आपको परसों भी भवाई देखा और कल भी देखा आ, हमें पता नहीं ऐसा लगा कि जो थोड़ा सा की शहरों में दिखाया जा रहा है या किया जा रहा है जैसा कि आम तौर पर गांवों में भी जो कुछ आज हो रहा है लिखा जा रहा है उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव थोड़ा बहुत सोफिसन आप कहिए जो भी कही वो आ गया है तो भवाई में भी क्या कुछ इस तरह के परिवर्तन आए हैं शहरी प्रभाव के कारण या मान लीजिए आप लोग जैसे कलाकार जब साथ में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ रिफाइनमेंट जो है माने आप जिस तरह से नृत्य करेंगे और वो भवाई वाले जो करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपकी मुद्राओं में हाव भाव में गति में अंतर होगा तो क्या कुछ इस तरह का असर उन लोगों के ऊपर आया है कुछ परिवर्तन हुआ है क्योंकि तो हम लोगों को बेसिकली जो लगा माने वो बहुत गलत हो सकता है कि थोड़ी क्रूडनेस लगी एक जो आम पर संगीत भी बड़ा मधुर है अच्छे गाने वाले होते विषय वस्तु तो उनकी कुछ भी हो तो हम लोगों को ऐसा लगा कि उसका थोड़ा सा उसमें अभाव है वैसे कहने का अधिकार तो कुछ भी नहीं है क्योंकि तो मैंने बहुत कम देखा है और जब तक सारे भारतवर्ष के फोक फॉर्म्स को उनके मूल रूप में जा करके नहीं ले कहने का अधिकार नहीं मगर ये इम्प्रेशन पड़ा तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारा इम्प्रेशन सही है गलत है आपका इम्प्रेशन सही है और उसका कारण में मैं आपको तो बताऊं ये जो कलाकार जो यहाँ हमारे साथ आए वो तो सब गाँव के कलाकार हैं और जो बवाई की जो कला है वो तो गाँव में खेली जाती कला है तो गाँव में जब भवाई उत्पन्न हुई और पचास साल पहले भी जब लाइट वगैरह नहीं थी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी माइक नहीं था तो वगैरह नहीं था तो आवाज सुनाने के लिए उनको ये जोर से गाना पड़ता है थोड़ी जोर से आई पी पर, पर बोलना पड़ता है अच्छा और शायद तो थोड़ा लंबा लंबा करके भी बोलना पड़ता है ताकि क्लैरिटी हो हो उसके इंस्ट्रूमेंट्स और भी आपने बोंगल सुना तो वो भी इतना लाउड जो तबले कांसी छोड़ा बजाते वो भी लाउड बजाते तो क्योंकि वो ओपन एयर में खेला जाता है ये लोगों को करना पड़ता है तो आज के हिसाब से आपको क्रूड लगता है लेकिन अगर गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो और उसके मूल रूप में अगर आप विदाउट लाउड स्पीकर नहीं। नहीं। ये वातावरण में आप देखें तो ये आपको ये क्रूडनेस है क्योंकि तो ऐसे तो तो स में नहीं कहूँगा लेकिन वो जो लो, लोक कला में जो होती है चीज हाँ। ये ये ये ये है ये हाँ। कला में। लो, लो, लोक कला है कला लोग लोक कला है लेकिन कल जो देखा वो आपने शुद्ध स्वरूप पवाई का देखा लेकिन ये स्वरूप तो गुजरात के गांव में भी आपको आज देखने को नहीं है। अच्छा। जी, जो कल जो कलाकार जो देखेगी वो कलाकार का आज गांव में भवाई नहीं करते उसके रोजी रोटी के लिए उनको कोई कमर्शियल ड्रामा करना पड़ता है। क्योंकि भवाई गांव के लोग आप देखते हैं नहीं देखते हैं गांव वाले नहीं गांव वाले ये ग्रुप आया तो उसको बोले भवाई मत करो कुछ ये ड्रामा करो वो ड्रामा करो ये ऐसा करो तो ये भी बड़ी मजे की स्थिति है की शहर वाले भवाई देखना चाह रहे हैं और जो लोग भवाई देखते रहे हैं वो बोलते हैं कि भवाई मत करो नाटक करो क्या कैसे कुछ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं अच्छा ऐसे फैशन में भी देखें ना परिवर्तन परिवर्त, परिवर्त, शहर वाले गांव के हिसाब से फैशन करते हैं हमारे सौराष्ट्र की जो कला है आर्य वर्त की चरद अब शहर में आई और गांव में वो क्या नायदन और वो साड़ियाँ पहन अच्छा तो ये भवाई जो है वो आपके सौराष्ट्र में भी इसी रूप में होती है या फरक है नहीं ये 400-500 साल का हिस्ट्री उस, है और तो उस जमाने तो तो की जो मैं बात अच्छी बात ये जो बताऊँ मूल चीज़ है वो ये कॉम्युनिटी के आर्ट जो भवाई के कलाकार है वो एक ही कॉम्युनिटी के अच्छा तो दूसरी कोई कॉम्युनिटी में या दूसरा कोई लड़का या लड़का, ये भवाई सीखता भी नहीं करता भी तो उसका जन्म हुआ है ये मैसाना जिले में तो ये मैसाणा जिले के जो नायक या बोझो कम्युनिटी के वाइज लोग हैं ये बवाई का काम करते हैं ये लोग अगर सौराष्ट्र में जाकर रहे तो उसमें सौराष्ट्र के असर में आके थोड़ा चेंज करके वहाँ करते हैं सौराष्ट्र में बवाई का लेकिन वो उस पर बहुत से रंग लग गए हैं असल रुक नहीं अच्छा ये मैंने गुजरात और सौराष्ट्र इन दोनों के जो लोक नाट्य रूप हैं, इनमें बहुत अंतर है या का अंतर है? लोक नाट्य रूप तो ऐसे तो कोई है नहीं वहाँ संगीत है सौराष्ट्र में लोकनाट्य का रूप ये गुजरात का लोक नाट्य का रूप एक प्रवाहित है और कोई लोकनाट्य रूप मैंने कहूँ देखा सौराष्ट्र में रा ये सब नृत्य संगीत वगैरह है लेकिन भवाई इतने थोड़े है थोड़े आर्टिस्ट करने वाले हैं लेकिन आपको उत्तर देखो अच्छा क्या आपने भवाई का थोड़ा सा कुछ संस्कार करने का प्रयत्न किया है मैंने उसको सुधार करके शहर वालों के लिए थोड़ा सा अनुकूल बनाने का क्योंकि देखिए कुछ भी कहिए अब वो बातें शहर के लोगों को उसका कुछ हद हाँ तक, तक तो रुचिकर लगती है उसके बाद जैसे गांव वालों को समझ में नहीं आती वैसे हम लोगों के लिए ये बहुत सीधी सादी लगती है तो यदि ये फॉर्म तो अपने आप में तो रोचक है तो नाटक भी जो लिखे जा रहे हैं उसमें नाच गाने जो हैं जा रहे हैं तरह तरह से गति पर मूवमेंट जो है सो हो रहा है रिदम के साथ में तो कुछ आपने कुछ इसका प्रयत्न किया है या उसको मूल रूप में ही सुरक्षित रखने का प्रयत्न ये, ये जो कलाकार लोग हमारे साथ जो है वो जो कल आपने देखी मेरा इतना ही योगदान है कि जो गांव की भाषा ये जो बोलते हैं जो हम गुजराती लोग भी नहीं समझ सकते लेकिन उसके फिर समझेंगे नहीं तो अर्थ नहीं समझ गए तो उसको थोड़ा शुद्ध स्वरूप से बोले और फेंकें जैसे जैसे क्योंकि ये लोग रोज भवाई करते हैं और रोज ऐसे ऐसे करने में ये नहीं है और भवाई करके भी कुछ मिलता तो है नहीं और जो मिलने वाला है ये करेंगे तो अभी मिलेंगे नहीं करेंगे तो भी नहीं ऐसे ये भी कुछ साइकोलॉजी होगी तो ये थोड़ा जागरूक ये बारे में उनके साथ काम करते हैं दूसरा जब शहर में ये भवाई कलाकारों को हम रजू करते हैं तो भवाई तो ऐसे एक बेश तीन घंटा चार घंटा छः घंटा लगे तो शहर में किसी को नहीं तो उसका स्वरूप रहे और थोड़ा इंटरेस्टिंग शहरी देखने वालों को लगे ये रूप से थोड़ा एडिटिंग का काम किया कुछ अच्छा। अंदर डाला नहीं है थोड़ा बहुत काट छाट किया जाए अच्छा। लेकिन काट छाट भी ये दृष्टि से कि मूल रूप को कुछ हानि ना हो अच्छा ये जो मैंने घड़े रख कर के करना करना या या वाला ये ये ये सब सब पर वहां भवाई के कलाकार करते हैं या ये, सब ये, ये जो वेस्ट वेस्ट वेस्ट वेस्ट जो ने, ने? जो जो जो ये है उसको कैरबानो एक जनरल करते उसमें जो कलाकार जो है कोई कलाकार उसके पास उसकी अपनी कोई आगवी विशिष्ट कला हो कि जो ये एक कुछ कर सका हो तो वो ये वेश में दिखा सकता है अच्छा। तरवार ही करे या करे ऐसा कुछ कल किसी को अंग का में कुछ कमाल दिखानी हो है? तो वो भी उसमें वो अच्छा। करके अच्छा। दिखा सकता है तो कलाकार की कला का वेश हो गया है? अच्छा अच्छा। तो उसमें कोई स्टोरी नहीं वर्षा नहीं मैंने इसको ये माना जाए की कुछ तो कहानी कथा लेकर के कई एक लोग सम्मिलित रूप से कर रहे हैं और कुछ है कि एक व्यक्तिगत किसी में कोई गुण है कोई कर्तव्य करने की दिखाने की यदि क्षमता है तो उसको डेवलप किया गया है लेकिन ये जो यहाँ जो आपने भवाई देखी और ये जो गढ़ा वगैरह तो पेश देखे वो तौर पर यहाँ जो बिन गुजराती लोगों के सामने मुझे ये पेश करना था इसलिए मैं तीन चार आइटम ज़्यादा लगा तो आपको ये इम्प्रेशन नहीं होनी चाहिए कि भवाई में यह सब गड़ा और तलवार ये भवई के वेश मैं नहीं कहूँगा हाँ। उसको कारीगरिक्रैफ्टिंग हाँ, से कुछ ज्यादा है हाँ, सब हाँ, हाँ, तो भवाई का स्वरूप उसमें तो आपको पता नहीं लगेगा भवाई का स्वरूप तो जो झंडा दुल्हन है हाँ। आज दूसरे चश्मा वेश जुलते हैं उसमें आप